पीछे हमने कठोपनिषद का विषय प्रारंभ करते हुए यमाचार्य और नचिकेता के बीच में जो वार्तालाप हुआ है और उस वार्तालाप के माध्यम से कठ ऋषि हमें जो शिक्षा देना चाह रहे हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान देना चाह रहे हैं उसके साथ साथ उन्होंने कुछ अन्य लौकिक व्यवहारों की भी चर्चा की पीछे हमने विचार किया था कि नचिकेता के पिता नचिकेता शब्द के विषय में बताया था मैंने कि जो चिकेता नहीं है चिकेता के दो अर्थ होते हैं एक तो गति अर्थ भी होता है अर्थात जिसमें गति नहीं है और गति का तात्पर्य यहाँ पर परिवर्तन जैसे प्रकृति परिवर्तनशील है परंतु जीवात्मा परिवर्तनशील नहीं है तो चिकेता जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है अर्थात अविनाशी तो चिकेता हो गया जीवात्मा तो चिकेता अपने पिता के द्वारा किए जा रहे सर्ववेदस यज्ञ को जब उसने देखा और देख रहा है कि पिता बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं वो उसको उचित नहीं लगा और जब देखा कि सब कुछ इनको दान करना ही है तो मेरा भी नंबर आने वाला है लेकिन ये बूढ़ी गायों का दान कर रहे हैं तो हो सकता है मैं इनका प्रिय हूँ और मुझे न देना चाहें लेकिन उस अवस्था में इनका यज्ञ तो पूरा होगा नहीं क्योंकि सर्ववेदस यज्ञ में तो मुक्ति की कामना करने वाला व्यक्ति वो संपूर्ण आहूत कर देता है तो इसीलिए उसने प्रश्न किया था कि आप फिर मुझे किसको दोगे क्योंकि मेरा भी नंबर आने वाला है अब पिता उसको देना चाह नहीं रहे थे क्योंकि पुत्र है प्रिय है बच्चा है अभी कुमार है किशोर है जब एक बार दो बार तीसरी बार पूछा झूला करके बोले कि मैं तुझे मृत्यु को देता हूं लेकिन यह वाक्य कहने के बाद उनको थोड़ा कुछ विचित्र सा लगा कुछ प्रायश्चित भी हुआ अपनी भूल पता लगी वाजश्रवस को नचकेता के पिता को तो भूल सुधार करता भी है मनुष्य हम भी कोई किसी कार्य करने का निश्चय कर लें और बाद में लगे कि ये तो गलत हो रहा है हो जाएगा हमारे द्वारा ये ठीक नहीं होगा अवस्था तो में हम उसमें परिवर्तन भी करते हैं कुछ संशोधन करते हैं सुधार करते हैं तो यहां भी नचिकेता के पिता ने थोड़ा परिवर्तन किया क्योंकि प्रारंभ में उनका जो वाक्य था कि मैं मृत्यु को देता हूं यम को देता हूं तो वहां यम मृत्यु का भी नाम है लेकिन फिर बाद में एक यम नाम के मृत्यु नाम के आचार्य भी उस समय थे वेद एक गृहस्थ सं तो उन्होंने अपने वाक्य को बदला और कहा कि ठीक है मैं तुझे यम आचार्य के पास भेजता हूँ उन्होंने सोचा कि चलो मरने से तो बचेगा ये कम से कम कुछ सीख कर ही आएगा लेकिन चाह तो नहीं रहे थे लेकिन अपने वचन का पालन भी करना है और पुत्र भी यही चाहेगा कि पिता का वचन न टूटे क्योंकि पुत्र पिता का कल्याण चाहता है और पुत्र कहते ही उसको हैं जो पिता को दुख से बचाता है पुम नरका त्रायती पुत्रः महर्षि यास्क की निरुक्ति है ये तो इस तरह से वह वहां से निकल पड़ा अपने घर से और बाद में विचार करने लगा रास्ते में कि पहले पिता ने मुझे मृत्यु को देने के लिए कहा था लेकिन मृत्यु को यदि मुझे देने का विचार उनके मन में आया तो क्यों आया क्योंकि वो तो निकृष्ट वस्तु दान कर रहे थे और मैं तो इतना निकृष्ट नहीं हूँ मैं बहुत बहुतों में प्रथम भी आऊँगा बहुतों में मध्यम भी हूँ बहुना में प्रथम हूँ में मध्यम किम स्विद यमश से तो यम का कौन सा कार्य मैं कर पाऊँगा अर्थात मृत्यु के साथ मुझे क्या व्यवहार करना होगा लेकिन बाद में जब पिता ने अपना विचार बदल लिया था और कह दिया कि मैं तुझे यम आचार्य के पास भेज रहा हूँ अब उसके मस्तिष्क में वही विचार उठने लगे कि यम आचार्य के पास मैं जाऊंगा और क्योंकि यम को मेरे पिता ने सौंपा है तो अब मैं अपना जीवन जो भी कार्य करूंगा वो यम के निर्देश के अनुसार ही करूंगा और वह निकल पड़ा यम आचार्य के पस पास में पहुंचने के लिए घर में जाता है वहां देखता है यम आचार्य नहीं है लेकिन यम के पुत्र पत्नी आदि उसका स्वागत सत्कार करने के लिए आते हैं जल इत्यादि देते हैं आसन देते हैं लेकिन वो ग्रहण नहीं करता और वो स्पष्ट बता देता है कि मुझे पिताजी ने यमाचारी को सौंपा है मैं उनके निर्देश के अनुसार ही जो कुछ करूँगा वो करूंगा आपके कहने के अनुसार नहीं करूंगा लेकिन यम की पत्नी भी बुद्धिमती थी विदुषी थी उन्होंने देखा कि ऐसे हमारे यहाँ अतिथि यदि रहेगा और भूखा प्यासा रहेगा तो उन्होंने भी शास्त्रों में पढ़ रखा था कि यदि किसी के घर में अतिथि आता है और वह भूखा प्यासा रहता है उसका स्वागत सत्कार नहीं होता है तो वह यजमान के अर्थात जिसके घर में गया है वह उसके बहुत सारे पुण्यों को हर लेता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं आशा प्रतीक्षे संगतम शून्यताम चेष्टा पूर्तः पुत्र पशुश्च सर्वान पुरुष्याल अनशन वसती ब्राह्मणों गृह जिसके घर में कोई ब्राह्मण आ रहा है क्योंकि वह ब्रह्म का जिज्ञासु बन करके जा रहा है ब्राह्मण है वो नचिकेता और जिसके घर में कोई ब्राह्मण आ रहा है और वह भूखा रहता है तो वह दोबारा क्यों आएगा अगर उसका स्वागत सत्कार नहीं होगा दोबारा क्यों आएगा उस घर वाले फिर आशा करते ही रह जाते हैं प्रतीक्षा करते ही रह जाते हैं उनके यहाँ कोई नहीं जाता जो किसी का सत्कार नहीं करेगा सम्मान नहीं करेगा उसको बिठाएगा नहीं कोई अतिथि उसके यहाँ नहीं जाएगा उसको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाएगी उसके संतानें भी विद्वान नहीं बन पाएंगे और वह कोई अच्छे लोकोपकारक कार्य करने की स्थिति में नहीं आ पाएगा यह उनको चिंता सता रही थी यम की पत्नी के लिए लेकिन क्या करें नचिकेतानी उनका कहना नहीं माना था बाद में फिर यमाचार्य आते हैं और देखते हैं कि यह ब्राह्मण व्यक्ति ये किशोर बालक हमारे परिवार में आया हुआ है और इस तरह से भूखा प्यासा रहा है उनको भी दुख हुआ और वह उसका स्वागत सत्कार करने के लिए आगे आए भले ही वो आयु में बड़े थे लेकिन कठ ऋषि यहाँ ये भी हमें व्यवहार सिखाना चाह रहे हैं कि हम जहाँ कितने ही विद्वान हों हमारी पद प्रतिष्ठा चाहे कितनी ही अधिक क्यों न हो लेकिन अतिथि सेवा में हम कभी भी पीछे न रहें भले ही अतिथि हमसे कुछ कम योग्य है कम आयु का है लेकिन फिर भी हमें उसको पूरा सम्मान देना है तो यमाचार्य कहते हैं हे ब्रह्मण आप यहाँ हमारे पास आए और मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मेरी अनुपस्थिति में आपको कष्ट उठाना पड़ा और मैं उस दुख का प्रायश्चित करने के लिए उस दुख को खेत को अपने अंदर से मिटाने के लिए मैं आपको अवसर देता हूं कि आप तीन वर मुझसे मांग लीजिए नचकेता ने ऐसा नहीं सोचा था कि मुझसे अचानक तीन वर मांगने की बात कही जाएगी क्योंकि पहले से कोई ऐसा विचार था ही नहीं और अचानक जब किसी से कोई बात पूछी जाती है कोई प्रश्न किसी के सामने रखा जाता है तो उस अवस्था में उसको अधिक सोचने का अवसर नहीं मिलता और उस समय जो उत्तर उसके मुख से निकलता है वो वास्तव में उसके अंदर की आवाज़ होती है उससे उसकी प्रवृत्ति का पता चलता है उससे उसके स्वभाव का पता चलता है और यदि किसी को पहले ही कहते हैं हम ऐसे ऐसे प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे तो बहुत सारे उत्तर तो वो काल्पनिक भी बनाएगा कि मैं ऐसा उत्तर दूंगा ऐसा उत्तर दूंगा और उस समय वह अपने स्वभाव के प्रवृत्ति के विपरीत भी उत्तर दे सकता है और ये प्रणाली वर्तमान में भी चलती है किसी का इंटरव्यू होता है तो अचानक ही प्रश्न पूछे जाते हैं कुछ परीक्षाएं भी ऐसी हैं जहाँ समय थोड़ा होता है प्रश्न बहुत अधिक दिए जाते हैं जिससे कि उत्तर देने वाले को अधिक सोचने का अवसर न मिले और शीघ्र से शीघ्र उसकी बुद्धि का परीक्षण होता है कि देखें कैसा ज्ञान है इसका कैसी प्रवृत्ति है कैसा स्वभाव है तो उन उत्तरों को देख करके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं उसका तो यहाँ भी जब नचिकेता से कहा कि तीन वर मांग ले तो अचानक जब उसके सामने ये बात आई तो सबसे पहले क्योंकि उसको खेद था कि मैं पिता को रुष्ट करके आया हूँ और पिता मुझ पर क्रुद्ध हुए हैं तो सबसे पहले उसने कहा कि आप मुझे ये वर दीजिए कि आपके पास से जब मैं लौट करके जाऊं आपसे शिक्षा प्राप्त करके जाऊँ तो मेरे पिता मुझसे वैसा ही प्रेम पूर्वक व्यवहार करें जैसा पहले करते थे उनका सारा क्रोध नष्ट हो जाए इस तरह से इस वर को यमाचार्य ने कह दिया ठीक है ऐसा ही होगा यहां तक हमने पिछली बार ये विचार कर लिया था आगे जब दूसरे वर की बात आई क्योंकि प्रथम वर तो पूरा हो गया अब आगे यमाचार्य कहते हैं कि यथा पुरस्ताद भव्यता प्रतीत उालकिर आरुणिर मत प्रसृष्ट है सुखम रात्रि ही शयता वीत मन अर्थात जिस प्रकार से तेरे पिता पहले तुझे व्यवहार करते थे तू जाएगा तुझे वैसे ही मिलेंगे वो सुखपूर्वक रात्रि को शयन भी करेंगे उनको कोई भी चिंता नहीं रहेगी वह तुझे पाकर के बहुत प्रसन्न होंगे लेकिन आगे अब तू दूसरा वर मांग ले जब दूसरे वर की बात आई तो यहाँ पर भी क्योंकि सारी बातें सब अचानक हो रही हैं और वह देखकर के आया था पीछे पिता ने यज्ञ किया था मुक्ति की कामना के लिए तो ये जो यज्ञ है ये जो अग्नि है यज्ञ की उस यज्ञ के विषय में उसके अंदर जिज्ञासाएं उठ रही थीं उसने प्रक्रिया तो कुछ पीछे देख भी ली थी ऐसे ऐसे यज्ञ करते हैं लेकिन वास्तव में ये स्वर्ग होता है नहीं होता इसके विषय में उसकी जिज्ञासा थी और स्वर्ग में कुछ कुछ ऐसा होता है ये उसने सुन भी रखा था लेकिन पूरा पूरा उसको ज्ञान नहीं था इसलिए उसने सबसे पहले अब जो दूसरा वर मांगा है यद्यपि सबसे महत्वपूर्ण तीसरा वर आगे आएगा लेकिन दूसरे वर में भी बहुत संक्षेप में कठ कठ कठ ऋषि ने यहाँ पर यमाचारी के द्वारा जो वर्णन किया है वो संक्षिप्त उत्तर ही दिया गया है क्योंकि दूसरे प्रश्न की कुछ अनसुलझी बातें वो तीसरे वर्ग के उत्तर में समाविष्ट हो जाएंगी लेकिन प्रारंभ में क्योंकि उसका परीक्षण भी करना था यमाचार्य को नचिकेता का और होता भी ऐसा कोई जिज्ञासु जब किसी आचार्य के गुरु के पास जाता है तो ये प्राचीन परिपाटी रही है और महर्षि यास्क ने भी कहा है कि विद्या का अधिकारी प्रत्येक व्यक्ति नहीं होता इसलिए विद्या देने वाला आचार्य विद्या देने से पहले अपने शिष्य का परीक्षण करता है तो यहाँ जब नचिकेता ने प्रश्न किया कि स्वर्गे लोके न भयम् किंचनास्ति, अर्थात अपनी सुनी सुनाई बात को बोल रहा है वो कि मैंने ऐसा सुना है कि स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं रहता यहाँ स्वर्ग से तात्पर्य है जहाँ पूर्ण सुख है अर्थात मुक्ति का लोक मोक्ष का लोक लेकिन आगे जो उत्तर दिए गए हैं उसके आधार पर कुछ ऐसे भी संकेत निकलते हैं कि जो कर्म कांड रूप के रूप में हम यज्ञ करते हैं अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं उनका भी बहुत से व्याख्याकारों ने यहाँ अर्थ किया है लेकिन यहाँ जो नचिकेता प्रश्न कर रहा है वो मुक्ति के ही विषय में है कि स्वर्ग लोके न भयम किंचन क्योंकि मेरे पिता भी मुक्ति की कामना के लिए यज्ञ कर रहे हैं और सर्व वेदस यज्ञ किया है उन्होंने तो स्वर्ग लोक में कोई भय नहीं होता है मैंने ऐसा सुना है न तत्र तव न जरया विभे और न वहां आप होते हैं क्योंकि यम का अर्थ मृत्यु भी होता है यमराज कहते हैं ना मृत्यु के देवता के लिए तो वहां आप भी नहीं होते अर्थात वहां मृत्यु भी नहीं होती न जरया विभेति और नहा वहाँ बुढ़ापा आएगा क्योंकि वहाँ शरीर ही नहीं है बुढ़ापा कहाँ से आएगा और शरीर नहीं है बुढ़ापा नहीं आएगा तो बुढ़ापे का भी कोई भय वहाँ पर नहीं है स्वर्ग लोके न भयम किंचन नास्ते न ना तत्र तम न जरया विभेति उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे से मोदते स्वर्ग लोके और वहाँ पर अशनाया और पिपासा पिपासा के साथ में अशनाया शब्द को सुनकर के आपको अर्थ भी शायद समझ में आ गया होगा पिपासा का अर्थ पीने की इच्छा प्यास तो उसके साथ में यदि अश्नाया शब्द आ रहा है तो क्या अर्थ होना चाहिए उसका भूख तो अशनाया कहते हैं भूख के लिए स्वर्ग लोक में भूख और प्यास ये भी नहीं है क्योंकि ये तो शरीर के धर्म है और शरीर वहां पर है नहीं तो उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे अशनाया और पिपासा इन दोनों को भी वह जीवात्मा पार कर चुका होता है जिसने स्वर्गलोक को प्राप्त कर लिया है शोकातिगो शोका स्वर्गलोके उस स्वर्गलोक में सारे शोकों से परे गया हुआ वह जीव मोदते आनंद भोग करता है आनंद का भोग करता है लेकिन मुझे अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं इस स्वर्गलोक के विषय में हो रही है वो आगे अब नचिकेता प्रश्न रख रहा है द्वितीय वर के रूप में कि सत्वम अग्निम स्वर्गम हे मृत्यु आप उस स्वर्ग को प्राप्त करने वाली अग्नि के विषय में जानते हैं आप उसके विद्वान हैं आप उसके विशेषज्ञ हैं सत्वम अग्निम स्वर्गम अधेशी मृत्यो प्रब्रूही तम श्रद्धा मह्यम आप उसकी शिक्षा उसका ज्ञान मुझे दीजिए और जब शिष्य गुरु से ज्ञान की याचना कर रहा है और उसे लगा कि कहीं गुरु मुझे अयोग्य न मान बैठे तो साथ में अपनी योग्यता भी बता रहा है और योग्यता इस रूप में बता रहा है वो जान रहा है ऐसी योग्यता नहीं लेकिन अपने को पात्र के रूप में उपस्थित कर रहा है कि श्रद्धाना यहीम मैं श्रद्धा से युक्त हूं मैं सत्य को ग्रहण करने की इच्छा से युक्त हूं श्रद्धा किसे कहते हैं सत्य को ग्रहण करने की इच्छा उसकी कामना उसकी क्रिया अर्थात सत्य को प्राप्त करने के लिए हम जो कुछ भी करते हैं और उसके द्वारा उसके साथ किए जाने वाले कार्य वो सब श्रद्धा के द्वारा किए जाने व कार्य अर्थात श्राद्ध कहलाते हैं श्राद्ध का अर्थ है सत्य को प्राप्त करने के लिए किए की जाने वाली क्रियाएं उसे कहते हैं श्राद्ध वर्तमान में इसका अर्थ कुछ परिवर्तित हो गया है वो ठीक नहीं है तो वह कहता है नचिकेता की श्रद्धानाया महियम मैं श्रद्धा से युक्त होकर के आपके पास आया हूं और इसलिए मैं आपके द्वारा गृहित ज्ञान को ग्रहण करने का दिए जाने वाले ज्ञान को ग्रहण करने का मैं अधिकारी हूं महियं। स्वर्ग लोका भजन्ते स्वर्ग को जो व्यक्ति जो जीव पहुंच जाते हैं वह वहाँ पर अमृत का भोग करते हैं आनंद का भोग करते हैं तो स्वर्ग लोका भजन्ते भजनते एक द्वितीय नरेण मैं इस द्वितीय वर्षे अब उसके विषय में उस स्वरूप को प्राप्त करने वाली अग्नि के विषय में अग्नि ज्ञान का भी नाम होता है अग्नि परमात्मा का भी नाम होता है मैं उस अग्नि के विषय में आपसे जानना चाह रहा हूं वह अग्नि क्या है वह ज्ञान क्या है तो आगे अब यमाचार्य उत्तर देते हैं संक्षिप्त की प्रते ब्रवीमी तदुमे निबोधा, अर्थात वह अग्नि वह ज्ञान जो मैं जानता हूं वह मैं अब तुझे बताने जा रहा हूं तू ध्यान से उसके लिए सुन स्वर्गम अग्निम नचकेत प्रजानन अनंत लोकाप्तिम अतो प्रतिष्ठा विधि तमेतन निहितम गुहायाम वह अनंत लोकाप्ति अनंत लोकों को प्राप्त कराने वाली अग्नि लोक क्या होता है लोक लोक कहते हैं जो दिखाई देता है लोकरी दर्शने जो हमें दिखाई देता है उसे लोक कहते हैं इसलिए हम इन सारे पिंडों को लोक लोकांतर शब्द से बोलते हैं क्योंकि ये सब हमें दिखाई दे रहे हैं हमारे दृश्य हैं ये हमारे लिए दर्शनीय हैं, तो ये दृश्य होता है वह लोक कहते हैं और इसी लोक के अंदर विभिन्न प्रकार की हम वस्तुओं की कामना करते हैं तो वह स्वर्गीय अग्नि वह ऐसी है कि जहाँ अनंत लोकाप्ति जहाँ अनंत लोकों की प्राप्ति हो जाती है अर्थात जिस जिस लोक को भी जीव देखना चाहता है उसका दर्शन करना चाहता है वह उसको कर सकता है महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में मुक्ति में पहुंचे हुए जीवात्मा के विषय में कहा है कि वह परमात्मा की सहायता से जिस जिस लोक का भी परमात्मा की रचना का उसकी रचना की विशेषता का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है देखना चाहता है वह उसी क्षण उस परमात्मा के द्वारा पहुँच जाता है वह वहीं जाकर के उसका निरीक्षण करता है देखता है बिना शरीर के देखता है क्योंकि जीव स्वयं चेतन है ज्ञान स्वरूप है तो अनंत लोक आप विधि त्वेतन निहितम उस अग्नि को तू गुहा में निहित ज्ञान गुहा हम गुहा गुफा बोलते हैं क्यों बोलते हैं गुफा क्योंकि वह एकांत में होती है वह कहीं निर्जन स्थान में होती है वह छिपी हुई होती है तो जो वस्तु छिपी हुई है या किसी छिपे हुए स्थान में रखी हुई है उसे कहते हैं गुहा हमारे अंदर हम कहाँ बैठे हैं छिपे हुए हैं हमारी बुद्धि कहाँ है वो भी स्थान छिपा हुआ है परमात्मा का दर्शन कहाँ होता है वो सब छिपा हुआ है तो अनेकों मंत्र वेदों में ऐसे आए हुए हैं कि जहाँ परमात्मा का दर्शन जीवात्मा करता है उस स्थान को गुहा शब्द से कहा है वे नश्यन्हत गुहासद यमेक तस्तम संच विचर्व स ओतह प्रोत विभु प्रजासु तो यहाँ भी बुद्धिमान विद्वान्ष उस परमात्मा का दर्शन कहां करता है तो कहा कि वे नतपश्यन निहितम गुहासत वह गुहा में करता है तो गुहा को हम थोड़ा और व्यापक कर दे कि जो रहस्यमय बातें होती हैं क्योंकि रहस्य कहते हैं एकांत में होने वाली वस्तु को रहस्य शब्द से बनता है रहस्य और रहस्य का अर्थ किया गया है संस्कृत में एकांत और एकांत में होने वाला वो हो गया रहस्य जैसे कोई बात हमें करनी होती है तो कि बहुत रहस्य की बात है तो हम सबके सामने नहीं बोलते किसी दूसरे को बताना हो तो अलग ले जाते हैं उसको एकांत में ले जाते हैं वहां बताते हैं जिससे कोई तीसरा ना सुन ले तो ऐसे ही यहां पर उस अग्नि को उस ज्ञान को यमाचार्य ने कहा कि निहितम गुहासत वो गुहा में है अर्थात वह रहस्यपूर्ण है और उसका ज्ञान यू ही नहीं हो जाता तो विधि तो में निहितम गुहायाम अर्थात तू उसको गुहा में निहित है ऐसा ज्ञान अब आगे उसके विषय में संक्षिप्त वर्णन ही किया है बाद में वो कहते हैं कि लोकादिमग्नेम तम या या वा या इष्ट का यथावा इस श्लोक के माध्यम से टीका कारों ने व्याख्याकारों ने कर्म कांड पर अर्थ भी किया है और इन पंक्तियों से निकल भी रहा है क्योंकि अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं बड़े बड़े यज्ञ जिनको याग शब्द से बोलते हैं महर्षि महर्षिदानंद ने भी जहां यज्ञों का वर्णन किया है उनका जहां भी वाक्य आता है तो वाक्य बोलते हैं वो अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत इस वाक्य का वो प्रयोग करते हैं तो अश्वमेध से लेकर के अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेध पर्यंत अनेक प्रकार के बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उन यज्ञों में जो आहुतियाँ दी जाती हैं जो वेदी बनाई जाती है उस वेदी में विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकार की ईंटें होती हैं जिसको इष्टका कहते हैं तो यहाँ भी यमाचार्य कह रहे हैं कि उन्होंने नचकेता के लिए जितने प्रकार के भी यज्ञ होते हैं उन सबके विषय में बताया उसमें कैसे कैसे आकार की ईटें लगती हैं उनका चयन किस विधि से होता है उनकी आकृतियाँ कैसी बनाई जाती हैं उस सब का उसको ज्ञान कराया लेकिन उसका यहाँ विशेष विवरण नहीं खोला है क्योंकि यमाचार्य कुछ अन्य विषय को आगे प्रारंभ करने वाले हैं इसलिए इसको बहुत संक्षिप्त रूप में कहा कि उन्होंने सभी प्रकार के जो यज्ञ के विषय में ज्ञान थे वो सब उसको दिए अनंत लोकाप्तिम अथो प्रतिष्ठां विधि तो नेतम गुहाम कहकर के और कहा कि सच स चापी तत्प्रत्यवत यथोक्तम जितना भी यमाचार्य ने नचिकेता को बताया उस अग्नि के विषय में उस नचिकेता ने उसको पूरा पूरा ग्रहण करके और उसके बाद जब यमाचार्य ने पूछा तो उसको शतशह जितना भी उन्होंने बताया सब पूरे का पूरा सुना दिया और जब कोई शिष्य अपने गुरु के लिए उसके द्वारा दी हुई शिक्षा को पूरा सुना देता है वह परीक्षा में पास हो जाता है तो गुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो यमाचार्य भी बहुत प्रसन्न होने लगे कि ये तो बहुत ही जिज्ञासु लग रहा है बहुत बुद्धिमान लग रहा है मेधावी है कि जितना जितना मैं इसको बताता जा रहा हूँ वह पूरा उसको ग्रहण करता जा रहा है इसलिए प्रसन्न होकर के उन्होंने एक और वर यानी वर के अंदर उपवर और जोड़ दिया कि दूसरे वर के उत्तर के रूप में मैं तुझे एक और प्रसन्न होकर के वर दे रहा हूँ और वो ये वर है कि ये जो अग्नि ये जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है दूसरे वर के रूप में अग्नि के रूप में इस अग्नि का प्रचार लोक में तेरे ही नाम से चलेगा तेरे ही नाम से इस अग्नि को लोग जानेंगे और उस अग्नि का नाम रखा उन्होंने त्रिणाचिकेत अग्नि क्योंकि उसका नाम था नचिकेता और नचिकेता को हम विशेषण के रूप में बनाएं तो शब्द बनेगा नाचिकेत जैसे वसुदेव शब्द का विशेषण क्या बनता है वासुदेव तो नचिकेत का नचिकेता का क्या बनेगा नाचिकेत और त्रि उसके साथ में और लगा दिया त्रि लगा देने से ना नाकोणा बोलेंगे तो त्रिनाचिकेत त्री क्यों लगाया है वो आगे अगले श्लोक में आ रहा है कि प्रिय मानो महात्मा वर तवे हाद ददा भूय हा। तव नामना भविताय अग्नि अर्थात उस महात्मा यमाचार्य ने नचिकेता से कहा प्रसन्न होकर के कि मैं तुझे ये अधिक वर देता हूँ यह अग्नि तेरे ही नाम से चलेगी और श्रृंकांच इमा अनेक रूप गृहा अब क्योंकि शिष्य उनकी परीक्षा में पास होता चला जा रहा था उन्होंने प्रसन्न होकर के उसका सम्मान किया और सम्मान स्वरूप उसको माला प्रदान की पुष्पों की माला जो अनेक रंगों से सुशोभित थी श्रृंकां च इमाम अनेक रूपां गृहण और कहते हैं नचिकेता से कि मैं तुझे ये माला दे रहा हूँ ये गुरु की ओर से तुझे आशीर्वाद है ये प्रसन्नता का प्रतीक है तू इसको ग्रहण कर नचिकेता ने ग्रहण कर लिया उसके लिए गुरु के द्वारा दिया रहा है आगे कहते हैं कि संधिम और स्वयं जो नाम अभी दिया है उस अग्नि के लिए त्रिनाचिकेत अग्नि उसको स्वयं प्रयोग भी करने लगे कि त्रिनाचिकेतरेत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म जज्यम देव मीडियम विदिता निचाई मांति मत्यंत अर्थात ये जो त्रिनाचिकेत अग्नि इस जो ज्ञान मैंने तुझे दिया है इस अग्नि को जानने वाला उस जानने वाले को भी कहेंगे त्रिनाचिकेत जिसने उस अग्नि को जान लिया है उस ज्ञान को ग्रहण कर लिया है और ऐसा वह जानने वाला व्यक्ति त्रिणाचिकेत त्रिभिरेत्य संधिम यहाँ त्रि त्रिशब्द अनेक प्रकार के बार आ रहे हैं और त्रि का अर्थ होता है तीन तो तीन शब्द की व्याख्या तीन संख्या के रूप में यहां अनेक प्रकार से व्याख्याकारों ने की है तो एक इसको इस रूप में भी लेते हैं कि हमारा ये मनुष्य का जीवन इसमें हम जो यज्ञ करते हैं ये यज्ञ केवल तीन आश्रमों में किए जाते हैं कौन कौन से आश्रमों में ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ परस्थ क्योंकि संन्यासी को यज्ञ करने का विधान नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उसने यज्ञ करने के लिए यज्ञ जिस उद्देश्य से किया जाता है वो अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है वो तीनों ऋणों से ऋण हो चुका है इसलिए अब उसकी अनिवार्यता समाप्त हो गई है तो त्रिनाचिकेतः अर्थात जो ब्रह्मचर्य में गृहस्थ में वानप्रस्थ में नियम पूर्वक जो भी उसके धर्म है यज्ञ करने के लिए वो सारे करते हुए चले आ रहे हैं ऐसा व्यक्ति त्रिभिरेत्य संधिम वो आगे फिर तीन प्रकार से तीन संधियों को प्राप्त करके अब ये तीन संधिया कौन सी हैं अब यहां पर पीछे तो आया आश्रम फिर एक वर्ण व्यवस्था भी होती है ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास ये तो हो वान प्रस्थ सं वर्णाश्रम वर्ण वर्ण कौन से कहलाते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लेकिन यहां पर हम उल्टा करेंगे अब वहां तो ब्रह्मचर्य से क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन यहां उल्टा उधर से आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं सबसे पहले हम कौन होते हैं शूद्र ही होते हैं ना तो शूद्र के बाद फिर कहा आए वैश्य में वैश्य से क्षत्रिय में क्षत्रिय से ब्राह्मण में और अधिक कोई योग्य है तो छलांग भी लगा सकता है तो यहाँ इन शूद्र क्योंकि ऐसा वर्ण माना गया जो विद्या से विहीन है जिसके अंदर ज्ञान ग्रहण करने की क्षमता नहीं है तो उसमें तो हम नहीं रहना चाहेंगे लेकिन अन्य जो तीन वर्ण हैं वहाँ पर मनु ने बहुत सारे धर्म बताए हैं उनके लिए मनु महाराज ने उन सारे धर्मों का जो पालन करता है तो यथोक्त रीति से पालन करता हुआ ब्राह्मणत्व तो को भी प्राप्त करेगा और उसके बाद फिर स्वर्ग को भी प्राप्त करेगा और एक यहाँ पर संधि अन्य प्रकार से भी है कि हम जब ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करेंगे ये पहली संधि और पहली संधि को पार करने का अर्थ है कि हम गृहस्थ के योग्य बनकर के ही गृहस्थ में गए हैं और गृहस्थ की योग्यता क्या क्या होनी चाहिए पीछे भी इसका वर्णन एक बार मैंने किया था और मनु महाराज ने स्पष्ट निर्देश किए हुए हैं तो उस योग्यता को प्राप्त करके यदि हम गृहस्थ में गए हैं तो हमने ब्रह्मचर्य गृहस्थ के बीच की संधि को वास्तव में ठीक प्रकार से पार किया है ये पहली संधि हो गई और दूसरी संधि गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना तो वानप्रस्थ में जाने से पूर्व भी वानप्रस्थ की योग्यता जितनी होनी चाहिए अर्थात यदि हम वानप्रस्थ बनने के योग्य बन चुके हैं हमने अपने गृहस्थ के सारे कर्तव्यों को पूरा कर लिया है शास्त्रीय मर्यादा के अनुसार तो उस अवस्था में हम उस संधि को भी पार करके वानप्रस्थ में पहुंचते हैं और वानप्रस्थ से सन्यास में पहुंचने के लिए सन्यास की जो संता हमारे अंदर होनी चाहिए क्योंकि सन्यास में जाकर के सन्यास की योग्यता प्राप्त नहीं करनी सन्यास की योग्यता पहले ही प्राप्त करनी होती है और उसके बाद जैसे कोई परीक्षार्थी परीक्षा में बैठ रहा है तो परीक्षा में बैठने के बाद हम योग्यता प्राप्त नहीं करेंगे परीक्षा में बैठने से पहले ही हमने योग्यता प्राप्त कर ली है वहां तो केवल हमें प्रकट करना है उसको खोलना है उसको उद्घाटित करना है तो यहां पर वानप्रस्थ में उस योग्यता को प्राप्त करके हम सन्यास में यदि गए हैं तो उस संधि को भी हमने यथार्थ रूप में पार किया है तो तीन ही संधियां बनती हैं चार वर्णों की चार आश्रमों की तीन संधियां बनेंगी और यहाँ तीन संधियों को ठीक प्रकार से विधि पूर्वक जिसने पार किया है तो त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु वह फिर जन्म और मृत्यु को ठीक प्रकार से पार कर लेता है वह जन्म से भी पार हो गया और जन्म से पार हो गया जन्म नहीं होगा तो मृत्यु भी नहीं होगी मृत्यु से भी पार हो जाता है तो त्रिनाज भृत्य संधिम त्रिकर्म कृत तरति जन्म मृत्यु ब्रह्म जज्म देव मीडियम विदित्वा और वह उस ब्रह्म को जानकर उस देव परमात्मा को जानकर जो कि ईड्य है हमारे द्वारा स्तुति करने योग्य है पूजनीय है हमारा उसको जानकर निचाइय निश्चय करके शांतिम अत्यंतम एति वह अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है अत्यंत शांति जिसका अंत नहीं होता है ऐसी अत्यंत शांति जिसके आगे और कोई शांति नहीं है उस शांति को वह प्राप्त कर लेता है तो इस तरह से यहाँ तक यमाचारी ने उस त्रिनाचकेत अग्नि का ज्ञान देकर और उस अग्नि का नाम भी नचिकेता के नाम से ही रखकर उसकी इस जिज्ञासा को जो द्वितीय वर के रूप में उसने उठाई थी उस जिज्ञासा को उन्होंने शांत किया और आगे अब कहते हैं कि ऐश ते अग्निर् नचकेत स्वर्गीय कि तेरे नाम से आगे प्रसिद्ध होने वाली यह अग्नि यम अव्रणी था द्वितीय न वर्ण जिसको तूने दूसरे वर्ग के रूप में स्वीकार किया है जाना है एनम अग्निम तवैव प्रवक्षती जनासह इस अग्नि को मनुष्य आगे आने वाली पीढ़ियाँ ये तेरे ही नाम से जानेंगी और तृतीयम वरम नचिकेतो व्रणीश्वर अब जो तीसरा वर जैसा मैंने वचन दिया है तुझे अब तू तु उसका वर्ण कर उससे उसके लिए मांग उसमें तेरी क्या जिज्ञासा है उसको मेरे सामने प्रकट कर और मैं तुझे उसका भी उत्तर दूंगा तो आज हम दूसरे वर पर ही रुक जाते हैं तीसरे वर के विषय में ये सारी उपनिषद अब तीसरे वर पर ही चलेगी और वहाँ अनेक प्रकार की जिज्ञासाएँ प्रकट की जाएंगी नचिकेता के द्वारा और बहुत सारे सूक्ष्म गंभीर उत्तर यम आचार्य के द्वारा दिए जाएंगे और जो कि हम सामान्य रूप में उसको नहीं जान पाते क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत अल्प है पर हमारे ऋषि बहुत मेधावी थे बहुत ज्ञानी थे उन्होंने साक्षात कर करके अनुभव कर कर के जो शास्त्रों में जो हमारे ग्रंथों में दर्शनों में उपनिषदों में जो ज्ञान उन्होंने इकट्ठा किया है हमारे लिए दिया है तो हमारा ये कर्तव्य बनता है हमारे ऊपर ऋषियों का ऋण चला आ रहा है उस ऋण को हम उतारी ही तप पाते हैं कि ऋषियों के द्वारा दिए हुए ज्ञान को हम जब ग्रहण करते हैं तो हम इसी क्रम से कठ ऋषि ने यमाचारी के माध्यम से कौन कौन सा ज्ञान वो हम सबको देना चाहा है वो हम आगे देखेंगे इतना ही कह करके मैं वाणी को विराम देता हूँ ओम शम